सनातन प्रभु भु करुणामंबुराशे हेक दुर्गति जन दयावलोक हे भट्टुमते रघुनाथ दास माशु वृंदावन बिहारी लाल परी चैतन चरताम श्री श्री दिन श्री कृष्ण जन्म लीला और श्री नंद महोत्सव लीला उनका गायन किया आज जल्दी ही कथा समाप्त करेंगे देर नहीं लगाएंगे दो दिन तो बहुत अतिकाल हो गया तो आज तो वही साढ़े छह पे समाप्त करने का प्रयास करेंगे श्री जगन्नाथपुरी में श्रीमद महाप्रभु और श्रीमद श्री कृष्ण मुख अवतार और वैश्वरावतार श्री व्यास अवतार श्री वल्लभाचार्य जी दोनों के मिलन का प्रसंग वर्णन कर रही थे कविराज गोस्वामी चेतन चर्चा में दोनों ही महापुरुष हैं दोनों ही भगवत स्वरूप हैं और उनकी आपस में जो चर्चा वो बड़ी मधुर परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से यह स्थापित करना चाह रहे हैं कि शास्त्र का प्रयोग निताय गोर हरि सिद्धांत की स्थापना के लिए होना चाहिए अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए साहित्य का और शास्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए शास्त्र सिद्धांत की स्थापना के लिए है उपासना को दृढ़ के लिए है उपासना का नाम लेकर के यदि कहीं अपने पांडित्य के प्रदर्शन की प्रवृत्ति आ जाए तो वो कभी भी रसकों को नहीं होती श्रीमद वल्लभाचार्य के माध्यम से हम लोगों को श्री महाप्रभु एक उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि लक्ष्य सर्वदा उपास्य संबंध तत्व की ओर होना चाहिए पांडित्य प्रदर्शन या मुख्य वस्तु नहीं है जो संबंध तत्व तो है वह कहीं स्थापित कैसे हो इसके लिए दृष्टि होनी चाहिए और यदि संबंध तत्व तो के विषय में अपनी धारणाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं तो ऐसी स्थिति में पांडित्य उसको कहीं अभेलना करनी चाहिए एक तरह से ये बल्लभाचार्य जी को उससे नहीं कहा गया ये सभी पंडित मानी जो हैं उन लोगों के लिए हम लोगों के लिए ये उपदेश है श्रीमदाचार्य चरण तो बड़े उदारता पूर्वक शास्त्र से प्रमाणित करके श्री कृष्ण लीला का स्थापन कर रहे हैं पंत तो जहां कृष्ण के साथ में संबंध अपने आप जुड़े हुए हैं वहां उस शास्त्रार्थ की रसिक जनों को अपेक्षा नहीं रहती है जो विद्वत जन है जिनकी शुद्धा अभी कोमल शुद्धा है ऐसे कोमल शुद्धा वालों के लिए तो शास्त्र की आवश्यकता होती है पंत जो दृढ़ श्रद्धा वाले हैं ऐसे लोगों के लिए शास्त्र प्रमाण की ये अपेक्षा नहीं होती इसलिए दृढ़ श्रद्धा वालों के सामने तो रस की ही चर्चा करनी चाहिए उसमें तर्क की अत्यंत आवश्यकता नहीं है और शास्त्र के प्रमाणों की भी वहां पर अत्यंत आवश्यकता नहीं है इसलिए श्रीमदाचार्य चरण में जब श्री कृष्ण शब्द की विभिन्न शास्त्रों और विभिन्न प्रकार से न्याय और व्याकरण के आधार पर जब व्याख्या करनी चाहिए तो श्रीमद् महाप्रभु ने उनको एक प्रकार से मम्न कर दिया ये कहकर के कि भाई कृष्ण शब्द का मुख्य अर्थ हम यशोदा नंदन ग्रहण कर रहे हैं तब कृष्ण शब्द के शास्त्र के अनुसार जो व्याख्या है कि वे कैसे सत और आनंद रूप है कृष्ण धातु सत का बाचक है कृष्ण धातु आकर्षण का बाचक है और नकार यह आनंद का बाचक है तो जो सत और आनंद होकर के सदानंद होकर के विराजमान उनका नाम कृष्ण या जो सभी अवतारों को अपने भीतर आकर्षण करने उनका नाम कृष्ण कैसे विसृष्टि पालन संवाद माया के सारे वैभव को अपने भीतर आकर्षित करके विराजमान है इसलिए वे कृष्ण हैं परंतु ये कृष्ण शब्द के सब कहीं गौ अर्थ होंगे कृषि शब्द का जो मुख्य अर्थ होगा वो मुख्य अर्थ होगा जहां संबंध की अधिकता होगी जैसे दूध कोई पी रहा है तो आंख दूध को सफेद देख रही है नासिका घ्राणेन्द्री दूध को उसकी अपूर्व गंध दूध की जो आ रही है उस गंध को ग्रहण कर रही है वो कह रही बड़ी मीठी गंध है त्वचा तो के द्वारा उस दूध की तरलता उसका अनुभव किया जा रहा है कान के द्वारा दुग्ध या क्षीर इन शब्दों से कहीं एक अर्थ दूध का उसको ग्रहण किया जा रहा है कि क्षीर शब्द बाच्य यह पदार्थ है परंतु इन सब में राजा कौन है पांचों जो ज्ञान इंद्रिया हैं शब्द स्पर्श रूप रस, गंध, इनको भी पांचों इंद्रिया ग्रहण कर रही हैं, नेत्र रूप को ग्रहण कर रहा है काम शब्द क्षीर या दूध इन ध्वनि को ग्रहण कर रहा है त्वचा उसकी तरलता कोमलता इसको ग्रहण कर रही है जीव उसके रस को ग्रहण कर रही है परंतु सारी इंद्रियों के भीतर राजा कौन है राजा है चित्त यदि चित्त इन इंद्रियों के साथ में जुड़ा हुआ है तब तो ये इंद्रिया विषयों को ग्रहण करेंगी, और चित्त यदि इंद्रियों के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है तो इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया जाएगा और जहां चित्त उस वस्तु के मुख्य वस्तु जो है वो स्वाद उसको ग्रहण करते हुए विराजमान है तब दूध ये नाम श्रवण करते ही सारे के सारे गुण अपने आप चित्त के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे तो एक रसिक भक्त चित्त का प्रयोग करता है और चित्त का प्रयोग करके भगवान के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करता है उस माधुर्य के साथ में फिर भगवान के ऐश्वर्य वे सृष्टि पालन संहार करने वाले हैं अनेक अवतारों के अवतारी हैं वे सत्ता उनके कारण ही जगत की टिकी हुई है ये जितने भी अर्थ हैं कृ धातु के कृष्ण धातु के और रक्षर जो रकार है रण उनके जो अर्थ हैं ये सब गौण अर्थ हैं मुख्य अर्थ कृषि शब्द का है माधुर्य जैसे दूध का मुख्य अर्थ है वह है माधुर्य और माधुर्य का मूल आस्वादन जो लिया जाएगा वह चित्त के द्वारा लिया जाएगा यद्यप रसना मुख्य है परंतु मुख्य रूप से आस्वादन जो करने वाली वस्तु है वो जीव नहीं है मुख्य रूप से आस्वादन करने वाली वस्तु चित्त है ऐसे ही श्री कृष्ण इनका मुख्य रूप से आस्वादन करने वाली वस्तु है चित्त माने भाव संबंध और उस भाव संबंध के द्वारा कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना यह मुख्य है तो पांच पांचों इंद्रियों में मुख्य हुई रसना दूध में और उस रसना में भी चित्र जो है वह मुख्य भोगता हुआ उसका सफेद होना उसकी गंध होना उसका क्या नाम है यह सब चीज मुख्य नहीं है नाम भी मुख्य नहीं है कोई व्यक्ति मिलकर कह रहा है कोई कह रहा है क्षीर कोई कह रहा है दूध इसे नाम भी मुख्य नहीं है अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सब अलग अलग नाम ले रहे हैं तो न ना तो नाम मुख्य है शब्द मुख्य है न उसका रंग मुख्य है न उसका गंध मुख्य मुख्य है रूप से दूध का जो स्वाद है वो मुख्य है और स्वाद का मुख्य आस्वादक कौन है राजा कौन है पांचों इंद्रियों में वो पांचों इंद्रियों में राजा है चित्त तो जहां चित्त के द्वारा दूध को माधुर्य का आस्वादन किया जा रहा है वही मुख्य है इसी प्रकार चित्त के द्वारा जहां कृष्ण से संबंध जोड़ करके कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त किया जा रहा है रसकों के लिए वो ही मुख्य अर्थ है उसके आंख नाक काम बुद्धि इनके द्वारा जो अर्थ ग्रहण किए गए वे अर्थ मुख्य नहीं है कि कृष्ण भूवाचको शब्द रहख्य नहीं है तो जैसे दूध में चित्त के द्वारा लिया गया जैसे दूध में चित्त के द्वारा जुहा के द्वारा रसना इंद्र के द्वारा लिया गया आस्वादन ही प्रधान है ऐसे ही श्री कृष्ण नाम में कृष्ण की मधुर माता चित्त के द्वारा जहां संबंध के माध्यम से आस्वादन लिया जा रहा है वह आस्वादन ही प्रधान होगा और उस आस्वादन को तो छोड़ दिया जाए और यदि आ दूध कैसा सफेद है दूध कैसा सफेद है उसकी सफेदी को लेकर के कोई नाश्ता रहे तो जो भोजन का रसिक है ऐसे भोजन के रस को उसकी सफेदी से कोई मतलब नहीं है दूध हम सफेदी देख के नहीं पी रहे हैं कि वो वाइट है। ये देखकर के हम दूध का आस्वादन नहीं ले रहे हैं दूध का आस्वादन ले रहे हैं हम उसकी मधुरमा के कारण और आस्वादन भी जीव नहीं ले रही है जीव के माध्यम से आस्वादन ले रहा है चित्त ऐसे ही श्री कृष्ण का संबंध के माध्यम से चित्त आस्वादन ले रहा है और जिनने चित्त का आस्वादन लिया माधुर्य का आस्वादन स्वरूप का आस्वादन लिया वो स्वरूप के आस्वादन वाले फिर श्री कृष्ण के विभिन्न जो वैभव है उन वैभवों में उलझेंगे नहीं वे व्याकरण के प्रकृति और प्रत्यय में नहीं उलझेंगे वे हेतु और हेतु से प्राप्त होने वाले अनुमान नहीं उलझेंगे अनुमानों का त्याग करके वे श्री कृष्ण के साथ में सीधा सीधा चित्त का जो संबंध है उस संबंध के माधुर्य का आस्वादन करेंगे मुख्य आस्वादक है चित्त आस्वादन कराने वाला मुख्य साधन है संबंध और संबंध के द्वारा कृष्ण की मधुरमा का आस्वादन किया जा रहा है इसलिए यदि विभिन्न प्रकार कृष्ण की महिमा क्या गायन करने के लिए उनके ऐश्वर्य का यदि वर्णन किया जाए व्याकरण का वर्णन किया जाए और व्याकरण में यदि प्रकृति और प्रत्यय उस प्रत्यय की प्रधानता दिखाते हुए इस प्रत्यय का यह अर्थ है इस प्रत्यय का यह अर्थ है इसमें ये कहीं प्रत्यय लगा हुआ है तो उन गण और प्रत्यय इनके द्वारा वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी मुख्य वस्तु वह निज संबंध है जैसे एक मां अपने बालक को शिशु को वह संबंध के कारण प्रीति कर रही है उसके गुणों के कारण प्रीति नहीं कर रही है अभी बालक के कोई गुण प्रकट नहीं हुए हैं छोटा सा बालक है अनजान दुग्ध पीने वाला उस बालक में अभी कोई गुण प्रकट नहीं हुए हैं के कारण वो परम परम प्राण होकर के विराजमान है ऐसे ही ब्रजवासियों का श्री कृष्ण प्राण होकर के विराजमान है वे उन ऐश्वर्य के कारण कृष्ण शब्द की व्याख्या नहीं कर रहे हैं अर्थ कृष्ण शब्द की रूढ़ी श्री यशोदा पुत्र में ही है एक बात कही दूसरी बात ये कही कि श्री कृष्ण का नाम कृष्ण परम प्यारे हैं और परम प्यारी वस्तु का नाम नहीं लिया जाता है उसको तो छुपा करके रखा जाता है फिर भी भक्तगण कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं पतिवृता को अपने पति के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए परंतु पति की यदि आज्ञा है कि मेरे नाम का तुम उच्चारण करो और मेरा नाम का उच्चारण प्रेम का दान करने वाला है पति की आज्ञा को प्राप्त करके भक्तगण श्री कृष्ण नाम का उच्च स्वर से उच्चारण करते हैं क्योंकि तो कृष्ण नाम के जप के बिना कृष्ण नाम के उच्च स्वर के गायन के बिना प्रेम का उदय नहीं होता है और तीसरी बात यहां पर कही कि मैंने एक नई टीका लिखी है और उस टीका में श्रीधर स्वामी उनका स्पर्श नहीं किया है बलवाचार्य ने कहा मैंने श्रीधर स्वामी का स्पर्श नहीं किया है इस बात को श्रीमद् महाप्रभु ने जड़ से खारिज कर दिया और दो मित्रों की बात है उन्होंने कहा नहीं नहीं श्रीधर स्वामी की जो टीका है वो स्वयं श्री नृसिंघ भगवान के द्वारा लिखी गई टीका है श्री कृष्ण के द्वारा लिखी गई टीका है इसलिए कृष्ण के, के द्वारा लिखी गई जो टीका है नृसिंह भगवान के द्वारा रही जो टीका है उसको कोई भी हटा नहीं सकता है श्री श्रीधरी टीका वह सर्वोत्तम और सब टीकाओं की आधारभूत टीका रही है इसलिए श्री स्वामी का कहीं भी निषेध नहीं किया जा सकता है भागवते स्वामी व्याख्या करी अच्छे खंडन लीते न पारे तार व्याार वचन श्री बल्हाचार्य जी ने सत्तानवी पर पार है 97. उसमें कह रहे हैं कि मैंने श्री श्रीमद भागवत में श्रीधर स्वामी की टीका का खंडन किया है अर्थात जहां श्रीधर स्वामी आप संप्रदायानुरोध आप द्वित की स्थापना करते हैं वहां पर हमने केवला द्वैत का खंडन करके हमने शुद्धाद्वैत का स्थापन किया ये भद्वाचार्य जी का मत था परंतु तो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री स्वामी ने यदि कहीं ऐसा कहा है तो वो केवल संप्रदाय अनुरोध के कारण ऐसा कह दिया गया है जो परमत है वह स्वीकार्य नहीं होता है स्वमत ही स्वीकार्य होता है जैसे श्री जीव गोस्वामी जी ने पर की स्थापना करने के लिए दूसरों के दबाव में आकर के श्री राधा कृष्ण इनको स्वकिया करके निरूपण कर किया परंतु तो वह उनका अपना मत नहीं था अंत में ये कह दिया कि हमने दूसरों के मन को रखने के लिए स्वकिया का स्थापन किया है परंतु तो हमारा अपना मत यही है कि श्री राधा कृष्ण इनमें प्रेम पर्रिया के कारण भी हो रहा है और परिया के माध्यम से वह बढ़ भी रहा है तो प्रेम परक्रिया पर भाव या प्रेम का कारण भी है प्रेम का ज्ञापक भी है और प्रेम का पोषक भी है तो कारण पोषक और ज्ञापक तीनों ही वस्तु है यह नहीं कहा जा सकता है कि परिया प्रेम केवल प्रेम का ज्ञापक मात्र है इसको एक उदाहरण से बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा कि एक बंदर किसी टेलीफोन के खंबे के ऊपर झूमता है और झूम करके खंबे को टेढ़ा कर देता है बंदर की शक्ल देखकर करके तो यह नहीं लगता है कि एक मध्यम आकार का एक छोटा सा जीव कोई लंबा चौड़ा भी नहीं है डील डोल भी नहीं है बंदर का मध्यम आकार का एक छोटा सा जीव है और उसमें इतनी ताकत है कि वो किसी गार्डर को टेढ़ा कर दे वो किसी खंबे को टेढ़ा कर दे एक हाथी सामने दीवाल है हाथी वाला है झूमता हुआ आता है दीवार में टक्कर मारता है और दीवार धम से गिर जाती है तब पसंद लगता है अरे हाथी में इतनी ताकत थी क्या बंदर में इतनी ताकत थी क्या कि उसने खंबे को टेढ़ा कर दिया अब हाथी में ताकत जब उसने को नहीं गिलाया क्या उस समय उसमें ताकत नहीं थी ताकत तो उसमें पहले से ही थी बंधन में ताकत तो पहले से ही थी परंतु जैसे क्रिया करने पर उसकी ताकत प्रकट मात्र हो गई ऐसे ही परक्रिया प्रेम में यदि ब्रज गोपी कारण श्याम सुंदर लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके और फिर श्री प्रिया जी के प्रेम सेवा करने के लिए स्वयं उद्यत हो जाते हैं जो आसक्त है वो आस बन जाए और जो आसज्य है वो आसक्त बन जाए इतना प्रेम बढ़ जाए कि श्री श्याम सुंदर तो सेवक बन जाए और श्री प्रिया जी सेव्य बन जाए सेविया बन जाए श्याम सुंदर स्वयं प्रिया जी की सेवा करने लग जाए जगत में श्याम सुंदर आसभ्य है सबके उपास्य रूप में शास्त्र श्याम सुंदर को निरूपण करते हैं पंत निकुंज मंदिर में श्याम सुंदर स्वयं आराधक बन गए और श्री राधिका आराध्या बन गई जो आसक्त था वह तो आसज्य बन गया और जो आस था वह आराधक बन गया श्याम सुंदर आराधक बन गए और राधिका उपास्या बन करके विराजमान हो गई तो यह प्रेम ऐसा अद्भुत वस्तु है कि जहां लोकवेद की मर्यादा टूट गई तो यहां पर प्रेम गोपिका गुणों की प्रीति का केवल ज्ञापक नहीं है बल्कि वह उनकी प्रीति का कारण भी है क्योंकि परकीय प्रेम होने पर जैसा आसक्ति बढ़ती है जैसी आसक्ति प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है तो प्रक्रिया प्रेम केवल प्रेम का ज्ञापक नहीं है बल्कि वह प्रेम का कारण भी है और प्रेम का कारण ही नहीं है वह प्रेम का पोषक भी है तो वह कारण भी है पोषक भी है और ज्ञापक भी है तीनों चीज पर क्रिया प्रेम है इसलिए श्री गुरु गोस्वामी जी का जीव गोस्वामी जी का जो लक्ष्य है वह परकीय प्रेम की महिमा को स्थापित करना है परंतु गोपाल चंपू में उन्होंने श्री राधा कृष्ण के विवाह का भी वर्णन कर दिया क्योंकि उस समय का अन्य जो स्वकिया उपासक थे उनका इतना आग्रह था कि भाई परकीय प्रेम समाज को एक गलत मैसेज देता है इसलिए प्रेम का वर्णन मत करो स्वखिया करके स्थापन करो और नुकुंज में जब श्री श्याम सुंदर है उस समय परम रस प्रिया जी और लाल जी परम स्वकीय हो करके ही एक दूसरे की सेवा करते हुए विराजमान हैं इसलिए वो प्रेम निर्मल है परंतु तो श्री जीव गोस्वामी जी को श्री रूप गोस्वामी को मन ही मन में ये लग रहा है कि तब तो श्री उमा महेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण श्री राम सीता के प्रेम में और कृष्ण राधिका के प्रेम में कोई अंतर ही नहीं रहे, यह विवाह के कारण प्रेम है तब तो राधिका के प्रेम की महिमा ही कहीं प्रकट नहीं होगी राधिका प्रेम की महिमा इसीलिए है, है कि वह पर प्रेम है कृष्ण स्वयं उस पर प्रेम की महिमा का गायन करते हैं उद्धव स्वयं उस पर प्रेम की महिमा का गायन करते हैं या आसाम हो चरण जुशाम तो आर्य पथ का त्याग करके ये ये गोपिकागण कृष्ण से प्रेम कर रही हैं गोपियों को जितनी भी दंपति हैं उन सबों से अलग खड़ी कर देती हैं कि ये सबके सिर्फ खड़ी है सबसे मूर्धन्य होकर के ये विराजमान है जितनी भी स्वक्रिय हैं श्री जानकी जी हो लक्ष्मी जी हो उमा हो उन सबसे बढ़कर के जहां विवाह के कारण प्रीति है उनसे श्री राधिका इसलिए बड़ी हैं, क्योंकि स्वजन आर्य पथम च हित्वा उन्होंने स्वजनों का त्याग किया आर्य पथ का त्याग किया तो ये जो प्रीति है प्रीति, वह केवल प्रेम को ज्ञापन करने वाली नहीं है कि बंदर ने खंबे को टेढ़ा कर दिया केवल ज्ञापन करने वाला नहीं है बल्कि परखिया प्रेम के द्वारा इन गोपियों की प्रीति कहीं प्रकट भी हो रही है कहीं बढ़ भी रही है और कहीं वह ज्ञापित भी हो रही है वह कारण भी है पोषण भी है और ज्ञापक भी है तीनों उसमें विराजमान है वो ट्रांजिस्ट भी कर रही है वो सपोर्ट भी कर रही है और वो फैक्टर भी है तीनों वस्तुएं गोपियों के प्रेम में अपूर्व रूप से विराजमान है इसलिए श्री गोपी प्रेम सर्वोत्तम होकर के विराजमान तो श्री स्वामी भले ही अनेक अनेक जगह ब्रह्म सायुज की बात कह देते हैं परंतु ब्रह्म सायुज यह उनका लक्ष्य नहीं है स्पष्ट रूप से कही कहते हैं कि सेवा ही मेरा पूर्ण मूल रूप से लक्ष्य है जैसे श्री वेदस्तु की टीका में श्री स्वामी अपने मत को स्थापित करते हैं कि भवत कथा अमृत में जो विचार करने वाले हैं वे परम परम आनंदित होकर करके कुरंत कृष्ण के चित चतुर्वर्गम त्रोपम, वे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों वर्गों को तनके के समान त्याग कर देते, है तो मोक्ष का भी त्याग कर देते हैं, ये उनका अपना निज का मत है तो श्री स्वामी का निज का मत तत्कथा मृत पाथोद विचरन तो महामुदा के चित्त चतुर्वर्गम तृणुपम तो, तो कथाम मृत पाथोध आपके कथा अमृत रूपी पाथोद मानी जो समुद्र है पाथोधी समुद्र उसमें विचरण तो महामुधा उसमें जो विचरण करने वाले हैं विपम परम आनंद प्राप्त करते हैं और कुरंती कृतनक चित्त चतुर्वर्गम तृणुपम और वे चातुर्व चतुर्वर्ण को भी तिनके के समान त्याग देते हैं अनेक अनेक इसके दृष्टांत हैं कि जो ब्रह्मनिष्ठ हो गए थे वे ब्रह्मनिष्ठ भी श्री मसवंत सरस्वती श्री शुभदेव जी श्री संकालिक जैसे वे चतुर्वर्ग का त्याग करके आपकी सेवा भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ करके मानते हैं तो यह उनका निजमत है तो श्री स्वामी के मत को केवल इस आधार पर खंडन करना कि उन्होंने अनेक अनेक स्थान पर ब्रह्म साहु को स्थापित किया ब्रह्म साहु जी की बात करते हैं इसलिए यदि श्री ब्र्माचार्य चरण ये कहें कि क्योंकि वे अद्वैत मार्ग का और ब्रह्म साहु जी को जीवन के लक्ष्य के रूप में कई स्थानों पर स्थापित करते हैं इसलिए हम श्री स्वामी की टीका को ग्रहण नहीं करेंगे और हम अपनी टीका अपने आप लिखेंगे और हमारी जो सुबोधनी टीका है इस सुबोधनी टीका में हमने श्री स्वामी का स्पर्श मात्र भी नहीं किया है ये जब कहा बोले तो गलत ऐसा मत कहो माप ये श्री बल्वाचार्य से नहीं कह रहे हैं ये तत्व कह रहे हैं कि भक्ति शास्त्र जितने भी शास्त्र है उन सबों में भक्ति ही पुरुषार्थ होकर के सर्वोत्तम पुरुषार्थ होकर के विराजमान है इसलिए सिद्धांत के साथ में जो मूल सिद्धांत है उसके साथ में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है इस मूल सिद्धांत के साथ में कहीं भी समझौता नहीं किया जा सकता है और श्री श्रीधर स्वामी ने भी समझौता नहीं किया है संप्रदाय अनुरोध से वे कहते हैं कुछ लोगों का ऐसा मत है परंतु उनके अपने मत को यदि कोई जानना चाहे तो उनका अपना मत यही है कि तत्कथाम तो विचरंतो महामुदा कुरंत महामुदा न के चतुर्वर्गं त्रिरोपम वे सेवा सुख को ही सबसे बड़ा सुख करके मानते हैं और सेवा सुख के लिए श्रीमद भागवत में तो श्लोक भरे पड़े क्या पदम तथा बड़े बड़े ज्ञानी यदि भक्ति का और कृष्ण स्वरूप को प्राकृत कहीं मान लें माया रचित मान लें तो उनका भी अधगा वे रूढ़च्युत कहलाएंगे ऊंचे चढ़ करके नीचे गिर जाएंगे इसलिए न परिलसंत के अपो वर्गम अपीश्वर थे जो श्री ध्रुव जी श्री संकादिक यही कह रहे हैं कि जो आपकी भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं स्पष्ट रूप से न परिलसंत केच अपोवर्गम वे मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं श्री स्तुति करते हुए कह रहे हैं ना ना कि न नाग पृष्ठम न चार न सार्वभौम न रसाधिपत्यम नो सिद्धि अपन मुझे अपवर्ग मोक्ष भी नहीं चाहिए इस प्रकार अनेक अनेक प्रमाण भरे पड़े हैं में जहां पर मोक्ष को भी त्याग करके श्री भक्ति को सेवा सुख को ही बड़ा करके माना और कृष्ण के स्वरूप को कभी भी प्राकृत नहीं माना कृष्ण यद्यपि मध्यम आकार के किशोर आकार के दिख रहे हैं परंतु किशोर आकार के जो उनका स्वरूप है वह ब्रह्मस्वरूप ही है वह माया से रचित स्वरूप नहीं है वह ब्रह्म स्वरूप होकर के ही विराजमान है तो श्री बल्लवाचार्य चरण ने कहीं इन दो विषयों को हाईलाइट करने का प्रयास किया श्री स्वामी के विषय में कि श्री स्वामी मोक्ष को की अनेक अनेक बात बात, कह, बात कहते हैं और श्री कृष्ण क्योंकि मध्यम आकार हैं इसलिए कहीं जो मध्यम आकार है उसकी अपेक्षा स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म सर्वदा अधिक श्रेष्ठ होता है सूक्ष्म मूल कारण होता है, सूक्ष्म से स्थूल उत्पन्न होता है स्थूल से सूक्ष्म उत्पन्न नहीं होता है यह एक सामान्य सिद्धांत है और कृष्ण क्योंकि स्थूल रूप में दिख रहे हैं इसलिए कृष्ण रूप वह कहीं उपासन नहीं होना चाहिए पूर्व पक्ष कहते हैं उत्तर पक्ष नहीं है कृष्ण स्वरूप मूल उपास्य नहीं होना चाहिए मूल उपास्य निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वही मूल उपास्य होना चाहिए क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ा जाता है सूक्ष्म को स्थूल धारण करना या उसकी न्यूनता को प्रकट करता है परंतु वैष्णव आचार्यों ने इसकी जड़ को काट दिया कि कृष्ण भले मध्यम आकार में दिख रहे हैं परंतु कृष्ण का शरीर माइक नहीं है कृष्ण का शरीर ब्रह्म है और सिद्धांत हम पहले इन लोगों को कराए थे कि जहां ब्रह्म को कृष्ण माना जाए उसका नाम है ज्ञान और जहां कृष्ण को ब्रह्म माना जाए कृष्ण को परमात्मा माना जाए उसका नाम है शांत भक्ति और जहां कृष्ण को अपना प्रिय करके माना जाए उसका नाम है शुद्धा राग भक्ति के रूप में कृष्ण की आराधना की जाए उसका नाम है राग भक्ति अब वो राग भक्ति जहां पर विराजमान है वहां कृष्ण के स्वरूप को कभी भी प्राकृत मायक करके तो वैष्णव मानेंगे नहीं पहले ही वे स्वीकार कर चुके हैं इसलिए यदि श्री बल्हचार्य चरण ने कभी ये कहा कि भागवते स्वामीर व्याख्या कौरिया खंडन के भागवत में मैंने स्वामी की व्याख्या का खंडन किया तत्वत श्री श्री स्वामी का लक्ष्य यह है ही नहीं कि वे निर्गुण की ब्रह्म की आराधना करें उनका अपना लक्ष्य अनेक अनेक उनके अपने वचनों में यह बात प्रकट हुई है कि वे सेवा सुख को ही भक्ति को ही प्रधान करके मानते हैं और ऐसे स्थलों की जहां ध्रुव ये कह रहे हैं कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए वृत्रासुर कह रहे हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए संकादिक श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए नारायण की स्तुति करते हुए तृतीय स्कंध में ब्राह्मण शाप प्रसंग में जय विजय को जब साप दिया उस प्रसंग में नारायण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जो भक्तगण हैं वे मोक्ष को भी नहीं चाहते और ऐसे अनेक अनेक दृष्टान्त भरे पड़े हैं वहां पर श्री स्वामी बड़े उत्साह के साथ में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सेवा सुख ही मोक्ष सुख से कहीं अधिक बढ़ करके है ब्रह्म साहु से कहीं अधिक बढ़ करके सेवा सुख विराजमान है और ब्रह्म के जो गुण हैं कि परिच्छेद सामान्य चिंता भाव श्री शारीरिक भाष्य मान शंकराचार्य का जो भाष्य है उसका नाम है शारीरिक भाष्य उस शारीरिक भाष्य में श्री शंकराचार्य ब्रह्म की कहीं निषेध मुख से परिभाषा कर रहे हैं कि ब्रह्म किसको कहेंगे कि परिच्छेद ना हो और सामान्य माने जिस जैसा कोई दूसरा ना हो ब्रह्म की जाति नहीं हो सकती है जाति होगी तब जब एक सी कई चीजें हों तब हम जाति कहेंगे मान गले में झालने वाले कई व्यक्ति हैं तो हम कहेंगे गो जाति और यदि एक ही हो तो जाति नहीं होगी अकेली यदि कोई वस्तु हो तो उसकी जाति नहीं होगी जाति के लिए कम से कम दो होना अनिवार्य है तब तो उनमें जाति का लक्षण आएगा और ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म है ही नहीं इसलिए ब्रह्म में जाति नहीं हो सकती है सामान्य नहीं हो सकता है जाति माने सामान्य और किसी से ढका हुआ नहीं है सो जाती है बिजाती स्वगत वेद से शून्य होने के कारण वह कहीं से युक्त नहीं है। और कृष्ण भले मध्यम आकार दिख रहे हैं परंतु मध्यम आकार होते हुए भी वे विभू हैं इस बात को अनेक अनेक बार कृष्ण ने सिद्ध करके दिखा दिया जैसे दामोदर लीला में बड़ी से बड़ी डोरी से मध्यम आकार वाले कृष्ण बदने में नहीं आ रहे हैं जैसे मृद भक्षण लीला में मिट्टी खाने में कृष्ण अपनी ब्रह्म रूपता को दिखा रहे हैं कि मैं सबका आश्रय होकर के विराजमान हूं और जो ब्रजमंडल है कलिया के मुख में यशोदा कृष्ण का भी दर्शन कर रही है अपने आप का भी दर्शन कर रही है अनंत ब्रह्मांडों का भी दर्शन कर रही हैं, जीव तत्व का भी दर्शन कर रही हैं, तो बहिरंगा माया तटस्थम शक्ति जीव और स्वरूप शक्ति बैकुंठ वैभव इन सब का यशोदा मैया ने कृष्ण के भीतर दर्शन कर लिया तो कृष्ण की जो विभुता है वो विवता कहीं खंडित नहीं होती है लीला की समग्रता के लिए लीला के आस्वाद के लिए श्री कृष्ण मध्यम आकार दिख रहे हैं परंतु वे विभु कोई सीमित होकर के ब्रह्म कृष्ण के रूप में उपस्थित हुआ हो ऐसा नहीं है कृष्ण आप असीमित होकर के विराजमान मध्यम आकार होने पर भी श्री कृष्ण विभु होकर के विराजमान हैं इसलिए श्रीधर स्वामी की टीका का खंडन करने का यदि कोई ये कहे कि मैंने खंडन किया तो वो उचित नहीं है सही व्याख्या करे यहा यही पढ़े आने एक बाक्यता नहीं ताते स्वामी नहीं माने श्री बल्लभाचार्य ने कहा कि श्री श्रीधर स्वामी के यदि कोई टीका पूर्ण पक्ष कह रहे हैं श्री स्वामी की टीका को यदि कोई पढ़ेगा तो उसमें एक वाक्यता नहीं लगती है कहीं तो वे भगवान की महिमा का गायन करते हैं और फिर कहीं लक्ष्य रूप में वे ब्रह्म साहु की बात करने लग जाते हैं तो उनमें एक वाक्ता नहीं है कभी प्रेम की बात करते हैं कभी श्री स्वामी वे ब्रह्म साहु की बात करने लग जाते हैं तो इसलिए एक वाक्स्यता नहीं ताते स्वामी नहीं माने क्योंकि श्री स्वामी की टीका में एक वाक्ष्यता नहीं है इसलिए हम स्वामी की टीका को नहीं मानेंगे परंतु तो श्रीमद महाप्रभु ने इस स्थापन किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है श्री स्वामी की टीका में एक वाक्यता ही निरंतर निरंतर विराजमान है वागीशा यसे बदने लक्ष्मी यसे चबक्षसी यसे आस्ते हृदय सम्मित श्री सिंह भजे टीका के प्रभ में ही श्री भगवत स्वरूप की चिन्मय ताका स्थापन करते हुए कि भगवत स्वरूप चिन्मय नहीं है वे सबके आश्रय होकर के विराजमान हैं, ऐसे रूप में श्री नृसिंह की विवंदना कर रहे हैं प्रभु हाँसी कहे जब ये पूर्व कक्ष श्री बल्लभाचार्य ने कहा तो प्रभु हाँसी कहे प्रभु हंसकर के कहने लगा बोल ना ना ना ऐसा कभी बोलू मत देना, प्रभु हास्य काम कहे स्वामी नामा ने यही जन्म बेशा भीतरे तार करिए गण कि जो इस बात को नहीं माने स्वामी को नहीं माने उसकी गिनती तो फिर बेशा के बीच में हो जाएगी स्वामी का स्पर्श नहीं करे स्वामी को नहीं माने तो वो कहीं पुनष नहीं कहलाएगी ये श्रीमद महाप्रभु के तत्वता बल्लवाचार्य का खंडन नहीं है बल्लाचार्य को उन्होंने बेशा नहीं कहा है उन्होंने बेशा जो कहा जो वो ये कहा कि स्वामी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए क्योंकि नहीं निंदा निन्यम, निंदा ही तुम प्रवर्तते स्वमत स्थापितुम निंदा निंदनी की निंदा करने के लिए प्रवृत्त नहीं है अपने मत की स्थापना करने के लिए है इसलिए श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राकृत न माना जाए माया से उसे आवृत न माना जाए न तो मलिन सत्व से और न शुद्ध सत्व से उसे आवृत माना जाए बल्कि शुद्ध सत्व नामक कोई दिव्य वस्तु है चीज ही अलग है उससे श्री कृष्ण विराजमान हैं और उस शुद्ध सत्व का ही एक स्वरूप ब्रह्म का निर्गुण निराकारता है वो निर्गुण निराकारता कभी वह प्रकट हो जाती है कभी प्रकट नहीं हो रही है कभी वो प्रकट कर लेते हैं कभी प्रकट नहीं कर लेते हैं सेठ जी की इच्छा वे अपनी दौलत किसी को दिखाएं। कभी इच्छा नहीं है तो नहीं दिखाएं। अपनी तिजोरी खोल करके नहीं दिखाएं। ऐसे कृष्ण कभी ब्रह्म रूप में अपने माधुर्य को प्रकट नहीं करते हैं कभी अपने माधुर्य को प्रकट करते हुए वे, वे लीला करते हुए भी दिखते हैं लीला करते हुए दिखना या उनकी कहीं मायाबद्धता नहीं दिखा रही है क्योंकि उनके स्वरूप उनकी लीला सबकी सब चिन्ह में है वो माया के अध्यास के कारण प्राप्त नहीं हो रही है कहीं आरोप और अपवाद के द्वारा आरोप और अध्यास के द्वारा के द्वारा भगवान का ये स्वरूप नहीं दिख रहा है बल्कि वह स्वरूप विशुद्ध सत्वात्मक होकर के चिन्मय होकर के ही विराजमान है एक कहीं महाप्रभु मौन करिला ऐसा कहकर के ये कह दिया नाना श्री स्वामी के तत्व को तुमने ढंग से पढ़ा नहीं है श्री स्वामी के तत्व को ढंग से पढ़ोगे तो फिर शिव स्वामी की कभी भी निंदा नहीं करोगे श्री स्वामी कभी कभी दूसरों के मन की बात को कहते हैं और अंत में अपनी बात को भक्ति को ही वे प्रधान करके स्थापित करते हैं यह स्वामी की टीका का एकमात्र सार है सबको परम आनंद की प्राप्ति हुई है श्री सब ये कह रहे हैं कि जगत के हित के लिए श्री गौरवतार हुआ और उन्होंने श्री गौर भगवान ने यह स्थापन किया कि यदि कोई पांडित्य के अभिमान से भागवत की व्याख्या करे तो रसिक जनों को पांडित्य प्रधान नहीं है जैसे दूध का सफेद होना यह दूध का मुख्य गुण नहीं है दूध को दूध इस ध्वनि के द्वारा कहा जा रहा है यह दूध का मुख्य लक्षण नहीं है दूध में एक अच्छी रही है दूध का मुख्य लक्षण नहीं है दूध है यह दूध का मुख्य लक्षण नहीं है दूध का मुख्य है उसकी मधुरता उसकी पोषकता और उस पोषकता का मुख्य रूप से आस्वन लिया जाएगा वो आंख से नहीं लिया जाएगा कान से नहीं लिया जाएगा नाश्का से नहीं लिया जाएगा त्वचा से नहीं लिया जाएगा वह रसना से लिया जाएगा रसनाइंद्री से उसका आस्वादन लिया जाएगा और रचना इंद्री भी जब चित्त से जुड़ी हुई है तब उसका मुख्य आस्वादन लिया जाएगा और भक्ति सदासना चित्र से जुड़ी हुई है इसलिए बाहरी तर्कों के आधार पर कृष्ण शब्द की यदि व्याख्या की जाए तो वो व्याख्या स्वीकार्य नहीं है कृष्ण के साथ में जो भावात्मक संबंध है उस संबंध के द्वारा ही उनकी कृष्ण शब्द की व्याख्या और उसके माधुर्य का आस्वादन लेना चाहिए इसलिए माधुर्य भगवत्ता सारे कैल परचार नंदन स्थाने स्थाने भगवते स्थान भागवते सुन माते भक्त जन भगवत्ता का सार माधुर्य है माधुर्य भगवत्ता सागवता सार नहीं है बल भगवत्तासार नहीं है ज्ञान भगवत्ता सार नहीं है वैराग्य भगवत्ता सार नहीं है यश भगवत्ता सार नहीं है भगवत्ता का सार है श्री छह छो में ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश्री है ज्ञान वैराग्य शाम भगती छह ऐश्वर्य हैं, परंतु तो ये छह छश्वरों में मुख्य ऐश्वर्य कौन सा है भगवत्ता का सार कौन सा है श्री श्री तत्व बोलो राधारानी की जय जो माधुर्य है माधुरी का जहां सबसे ज्यादा प्रकाशन होता है वही भगवत्ता का परंपरम सार है माधुरी भगवत्ता सार। साध बल्हराचार्य चरण उनकी भगवत स्वरूपी हैं श्री कृष्ण के मुखावतार हैं श्री वैश्वानरावतार हैं बल्लाचार्य जी के पूर्वजों ने 101 सौ एक सोम यज्ञ किए सो यज्ञ पहले पूर्वजों ने कर लिए और श्री लक्ष्मण भट्ट जी जिस समय 101वां यज्ञ करने के लिए बैठे उस समय यज्ञ मंडप से ये आवाज आई थी श्री बल्ला वो वार्ता में यह निरूपण किया गया कि उस समय यज्ञ कुंड से यज्ञ मंडप से आवाज आई कि मैं स्वयं तुम्हारे यहां पर पुत्र होकर के उत्पन्न होऊंगा इसे बल्लभ को श्रीमदल को वैश्वानर अवतार कहा जाता है अग्नि का अवतार कहा जाता है स्वप्न में भी श्री लक्ष्मण भट्टी जी को श्री कृष्ण ने स्वप्न तो में यह आदेश प्रदान किया था कि मैं तुम्हारे यहां पर मुख का अवतार होकर के प्रकट होगा इसे बल्लभ को श्री कृष्ण का आय अवतार मुख अवतार कहा जाता है श्री कृष्ण के मुखरूप होकर के श्री बल्लभ विराजमान है और मैं सेवा भक्ति उसको प्रकट करूंगा पुष्ट मार्गी जो कृपा भक्ति है उस कृपा भक्ति को मैं प्रकट करूंगा परंतु वे आचार्य भी होंगे आचार्य का तात्पर्य है आ चुनौती ही शास्त्रार्थन उनका मुख्य स्वरूप तो रसात्मक है बलवाचार्य का परंतु आचार्य होने के कारण वे शास्त्रों के अर्थ का भी चयन करेंगे आ चुनौती शास्त्रार्थन स्वयं आचरते तथा वे स्वयं उनका आचरण करेंगे और आचरते यो अन्य वे अन्य जनों को भी उसका आचरण कराएंगे इसलिए तस्मात आचार्य कथ्यते इसलिए आचार्य को आचार्य कहा जाता है तो बल्ल आचार्य आचार्य होकर के ही विराजमान हैं यद्यप स्वयं कृष्ण के अवतार हैं परंतु क्योंकि वे आचार्य होकर के प्रकट हुए इसलिए शास्त्रार्थ का भी वे दुरूपय कर रहे हैं परंतु शास्त्रार्थ का अनुरूपण जो अज्ञानी जन है उनके आगे करें वो तो ठीक है परंतु जो महारसिक जन है, उन जो उस हैार्थ को सुनना नहीं चाहते हैं कृष्ण के केवल माधुर्य को जो श्रवण करना चाहते हैं उनके आगे शास्त्र का विवेचन तर्क और व्याकरण के आधार पर करना ये उचित नहीं है तो महाप्रभु ने केवल इतने से अंश का खंडन किया बल्लवाचार्य का खंडन नहीं है बल्लवाचार्य के प्रति उनके हृदय में परम परम आनंद होकर के विराजमान और रसकों को श्री बल्लवाचार्य की इस घटना के माध्यम से रसकों को श्रीमद महाप्रभु ने श्री गौरहरी ने यह उपदेश प्रदान किया कि जो रसिक जन है उन्हें श्री कृष्ण के साथ में अपने संबंध ज्ञान को प्रदान करना चाहिए उस पर बल देना चाहिए शास्त्र प्रतिपादन और तर्क इनके आधार पर यह नहीं चलेगा उनके आधार पर कृष्ण से प्रीति न करके संबंध के आधार पर कृष्ण से प्रीति करें तो नाना ने भक्त शोधे भगवान श्री बल्लभाचार्य के माध्यम से हम लोगों का संशोधन किया कि भाव मार्ग के द्वारा कृष्ण की आराधना करो जैसे श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान का खंडन किया था अपने अहित को नहीं मानता है और अभिमान में जो पंडिताई के अभिमान में पड़े हुए हैं श्री कृष्ण उनके पांडित्य के अभिमान को भी दूर कर देते हैं ये बल्लाचार्य के माध्यम से हम लोगों के अभिमान को श्री महाप्रभु ने दूर किया घर अरे से रात्रि भक्त चिंतित लागिला श्री बल्लवाचार्य जब घर में आए तो वहां सोच रहे हैं कि पहले श्रीमन महाप्रभु ने मेरे ऊपर अपूर्व कृपा की थी और अपने गढ़ों के सहित मेरे घर पर पधारे थे मेरा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया और एकाएक एक यहां पर जब जगना जगन्नाथपुरी में आया हूं तो महाप्रभु ऐसा लग रहा है जैसे उखड़े उखड़े हैं महाप्रभु का मन कुछ फिर गया है ये ऐसा क्यों हो रहा है तुरंत तो पहचान गए कि ये महाप्रभु ने मेरे पांडित्य अभिमान को दूर करके मुझे भी संकेत दिया कि अब संबंध ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण से की आराधना करो और पांडित्य अभिमान के द्वारा अपने आचार्यत्व को स्थापित स्थापित करने पर ध्यान न देकर के कृष्ण दास होकर के श्री कृष्ण की आराधना करो यही श्री कृष्ण ने श्री बल्लवाचार्य जी को आकाशवाणी के द्वारा श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन यह उपदेश दिया था कि श्रावणस्या मलय पक्षे एकादशिया महानिशी महातिथ एकादशी में यह आदेश प्रदान किया था कि मैं तुम्हें अब ब्रह्म मंत्र प्रदान कर रहा हूं इस मंत्र का तुम प्रचार करो कि करोस्त्र शास्त्र वर्षों से ये जीव श्री कृष्ण से के ताप क्लेश आनंद को क्लेश आनंद एक ऑग्जी है बड़ा विरोधावास है आनंद भी है और ताप क्लेश भी है क्लेश और आनंद दोनों एक जगह है तो ये जीव शास्त्र शास्त्र परिवर्तर से प क्लेशानंद को भूल चुका है परंतु आपकी कृपा से आज मैं दे मन प्राण उनके जितनी भी वृत्तियां हैं उन सबों को आपको समर्पित करता हूं हे कृष्ण मैं आपका हूं ये जो भाव है इस भाव को कहीं कृपा करके प्रकट किया सो so, आज श्रीमद महाप्रभु उसी भाव को जो कृष्ण ने उनको आदेश दिया उस भाव को प्रधान करके मांग रहे हैं और फिर यह विचार कर रहे हैं कि अब मेरी जितनी भी टीका होगी वो टीका संबंध ज्ञान के ऊपर अधिक होगी वह पांडित्य प्रदर्शन के ऊपर नहीं होगी अभी तक आमी जीती गर्म शून्य हिहा रचित मैं मैं सबको जीत लिया कि मैं सभी सभा को जीतू अपनी बात को स्थापित करूं इस अभिमान को उन्होंने दूर कर दिया है और ईश्वर का स्वभाव है कि वे सबका कल्याण करते हैं जनाईते अभिमान मैं अपनी विद्वत्ता को दिखाने के लिए अभिमान कर रहा था परंतु ईश्वर ने मेरे इस प्रवृत्ति को अब बदल दिया है और वे वे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के माधुर्य का तुम वर्णन करो इन्होंने मेरा हित किया और मैं इसे अपना अपमान समझ रहा हूं कि मुझे उचित भाव नहीं दे रहे हैं श्रीमन महाप्रभु प्रयाग में तो मुझे भाव भाव दिया और मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया रूप गोस्वामी जी को संग में लेकर के मेरे यहां पर आए और कितना स्नेह प्रदर्शन किया और अब बड़े उखड़े उखड़े दिख रहे हैं यहां पर मेरी बात को भी श्रवण करना नहीं चाह रहे थे ंत ये महाप्रभु ने मानो मुझे एक संकेत दिया कि तुम्हारा अवतार जिस पुष्टि को स्थापित करने के लिए हुआ है उस राग रागमार्ग को भाव मार्ग को तुम स्थापित करो अतः भावो भावनया सिद्ध श्री हरायचरण शिक्षा पत्र में यही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भावात्मा है और भावात्मा होने पर कृष्ण को प्रसन्न करने का मुख्य मार्ग भाव ही है अतः भाव पर बल दो अब पांडित्य प्रदर्शन पर बल मत दो ये मुझे महाप्रभु इन घटनाओं के द्वारा कहीं संकेत कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भावात्मा हैं श्री हराई जी ने ये उपदेश प्रदान किया उनके भतीजे थे गोपीश्वर जी सेवा में बड़े निष्णात रहते थे गोपीश्वर जी परंतु तो उनकी पत्नी का वियोग हो गया तो कुछ दिन के लिए गोपीश्वर जी एकदम विकल हो गए श्री हरायचरण शिव महाप्रभु की पांचवी पीढ़ी में हैं नीचे उनको ये पता लगा कि हमारा भतीजा बड़ा व्याकुल हो रहा है पत्नी के व्योग में अब सेवा से प्रीति बहुत ज्यादा थी और सेवा में बड़ी अनुकूलता थी पत्नी से पर पत्नी के अंतरहान होने पर वे गोपीश्वर जी बड़े व्याकुल हो गए और सेवा से एक बार एक तरह से चित्त एकदम उछट गया था श्री हर रायचरण राय जी अनेक अनेक पत्रिका लिखकर के उनके पास में भेजते थे परंतु ये पत्रिकाओं को पढ़ते नहीं थे पत्रिकाओं को लेकर के एक आला था उस आले में पटकते जाते रख देते पत्रिका पढ़ते किसी चीज में मनी नहीं लग गए प्रिया जो है उनके एक सहयोग नहीं जो भक्ति में थी वे उनसे दूर हो गई और अभी उनसे जो आसक्ति थी वो दूर नहीं हुई फिर जब बहुत व्याकुल हो गए तब श्री हरिरायचरण ने ही श्री गोपीश्वर जी को कहीं संकेत दिलवाया कि मैं तो साक्षात तुम्हारे सामने नहीं उपस्थित हो सकता हूं परंतु तो मैंने जो पत्रिकाएं तुमको लिख करके भेजी हैं जो लेटर्स भेजे हैं समय समय पर वो ही मेरी उपस्थिति है उनको देखो तो सही ये जब संदेश दिया उस समय श्री गोपीश्वर जी को बोध हुआ और उन्होंने उस दुख को दूर करने के लिए और मन जब बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया उस व्याकुलता को दूर करने के लिए उन पत्रों को निकाला और वे पत्रों का संकलन उन्होंने फिर प्रथम पत्र द्वितीय पत्र उनको रखा और वो ही शिक्षा पत्र कहलाए बोलो शिक्षा पत्र की जय बड़े सुंदर सुंदर पत्र जिसमें कृष्ण का स्वरूप क्या है भक्ति का स्वरूप क्या है पुष्टि का स्वरूप क्या है साधन क्या मार्ग है श्री कृष्ण का माधुरी रूप माधुरी वेणु माधुरी लीला माधुरी कैसे कैसे हैं इन सारे और कृष्ण के माधुर्य का वर्णन उन पत्राओं के उन पत्रों के माध्यम से शिक्षा पत्रों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया अभी शिक्षा पत्र एक तरह से संपूर्ण षोडश ग्रंथ संपूर्ण श्री सुबोधि जी उनका सारूप होकर के भी शिक्षा पत्र विराजमान बहुत ही सुंदर कुछ उनका दर्शन करने का सौभाग्य जीव को मिला है दास को मिला अद्भुत है शिक्षा पत्र श्री हर के वो शिक्षा पत्र परम परम परम सुंदर होकर के विराजमान उन शिक्षा पत्रों में उपासना की इतनी सुंदर का स्वरूप क्या है उनका बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया गोसाइन जी का स्वरूप क्या है उसका वर्णन किया तो तब उनका सारा मोह हुआ और ये विचार कर रहे अरे जीव का निस्वरूप वह तो कृष्ण का नित्य दास है और मैं कहा पत्नी के वियोग में व्याकुल हो रहा था भगत सेवा से मैं विमुख हो रहा था ये उचित नहीं है और फिर श्री गोपेश्वर जी महाराज जी जान से वह जोरदारी से फिर सेवा में और भावना में जैसे लगे वो अद्भुत होकर के बिराज उन्होंने सुंदर माने निरूपण किया तो यहाँ पर यही दिखा रहे हैं श्री बल्वाचार्य जी विचार कर रहे हैं कि मुझे विद्वत्ता से के अभिमान से मुक्त करने के लिए महाप्रभु ने कुछ न कुछ उपेक्षा दिखाई है ये प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करके इन्होंने प्रार्थना की और कह रहे हैं कि मैं अज्ञ जीव हूँ अज्ञा उचित कर्म किया है दैन प्रकट कर रहे हैं आज मैंने आपके आगे अपने पांडित्य को प्रदर्शित करना चाहा ये उचित नहीं है आप तो ईश्वर होकर के विराजमान हो आपने मेरे अभिमान का खंडन किया मैं अज्ञ हित को अहितमान बैठा था परंतु तो आपने इंद्र ने जैसे अभिमान किया था ऐसे ही आपने भी मेरे अभिमान का खंडन किया है आपने आप मेरे अभिमान को क्षमा करो ऐसा कहकर के शिमन महाप्रभु दोनों महाप्रभु एक दूसरे को स्नेह प्रकट कर रहे हैं अपराध शरण मैंने आपकी शरण ली है कृपा करके अपने चरण मुझे प्रदान कर अब प्रभु श्री चेतन महाप्रभु एकदम बदल गए और बदल कर कर रहे हैं कि प्रभु कहे प्रमुख पंडित महाभागवत बोल मैं जानता हूं कि आप पंडित हैं महा भागवत हैं और पंडितों का एक स्वभाव होता है कि वे अपने पांडित्य को कहीं मौका मिलता है तो उसको दिखाने का प्रयास कर ही डालते हैं अनजाने में जाने अनजाने में उनके अवचेतन में उनका पांडित्य कहीं बाहर प्रकट हो ही जाता है परंतु ये दोनों गुण में रहते हैं तो जहां पर तुम तो महाभागवत हो और पंडित भी हो तो एक वैष्णव में दोनों गुण तो रहते हैं परंतु अभिमान नहीं रहता है वैष्णव परम पंडित है पांडित्य में कोई कमी नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु का जितने भी अनुगत हैं वे सर्वोत्तम पंडित होकर के अपने युग की क्रीम है जो महाप्रभु के साथ में मिले परंतु परम महाभागवत होकर के विराजमान केवल पांडित्य हो तो वो अभिमान को प्रकट करेगा पांडित्य के साथ में महाभागवत्ता भी हो तो वह परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान होगा तो दुई गुण जहां तहां नहीं गर्व पर्वत जहां महाभागवत्ता भी है और पांडित्य भी है वहां पर कभी भी बीच में पर्वत गर्व का जो पर्वत है वो नहीं रहता है जब अधूरा पांडित होता है तो अभिमान होता है यदा किंचित्वी वदानधस मदान्धस भवन नीति का एक श्लोक है किसी कवि का पंडित का कि जब मैं किंचित थोड़ा सा जानता था उस समय द्वीप मदान्धस सम हाथी की तरह से मदान होकर के चलता था आ जाओ कोई मुझसे शास्त्रार्थ कर लो सबसे भिड़ जाने के लिए तैयार होता था सर्वज्ञ मैं सर्वज्ञ हूं ये मत अभूत मेरी बुद्धि हुई थी परंतु यदा किंचित -किंचित बुद्धियन सकाशा अधिगतम परंतु जब विद्वानों के पास में रह करके मैंने थोड़ा थोड़ा भक्ति के तत्व को जाना तदा मूर्खों मु थी ज्वर एवं मदो में व्यपगत उस समय मुझे पता लगा अरे मैं बड़ा मूर्ख था और जैसे बुखार उतर जाता है ऐसे ही मेरा पूरा का पूरा मन दृष्टान कितना सुंदर है बुखार नहीं है तब तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है बस बुखार ही बुखार सूझता है और जब बुखार उतरा तुरंत उठ करके बैठा पसीना आया और आप पसीना बहुत आ रहे हैं पसीना आ गया बुखार उतर गया सो ही कूदने लग जाता है चलने लग जाता है तो तदा मूर्खो स्मृति जर एवं मदो में व्यपगता है मेरा सारा जो अभिमान था वो जर की तरह से दूर हो गया तो यहां पर यही जड़ को दूर करने का या एक आपने उदाहरण प्रस्तुत किया मैंने ये अभिमान धारण किया था कि शीर स्वामी की टीका को नहीं मानता हूं परंतु ऐसा है नहीं श्रीधर प्रसाद भागवत जानी कोई भी व्यक्ति हो श्रीधर स्वामी की कृपा से ही वह भागवत को जानेगा जगत गुरु श्रीधर श्री श्रीधर स्वामी जगत गुरु हैं श्रीधर स्वामी की जय श्रीधर स्वामी का अनवत होकर के ही अब मैं लेखन करूंगा और श्री बल्लवाचार्य जी ने श्रीधर स्वामी का वास्तव में खंडन नहीं किया अनेक अनेक जगह योगित्य पंक्ति और भाव उनको उन्होंने स्वीकार किया है तो श्रीधरानुगत कर भागवत व्याख्यान अभिमान छाण कृष्ण भाजे कृष्ण भगवान महाप्रभु का यही आदेश था कि श्रीमत भागवत की जब भी व्याख्या करने के लिए कोई भी बैठे श्रीधर का अनुगत होकर के ही वह व्याख्यान करे और अभिमान को छाण करके त्याग करके कृष्ण भगवान का चरणाश्रय ग्रहण करे अपराध छोड़ करके कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए विराजमान हो अपराध छाण कर कृष्ण संकीर्तन अचराते पावे कृष्ण निष्कर्ष है कि श्री अभिमान छोड़ करके कृष्ण संकीर्तन करे तो अचर जल्दी ही श्री कृष्ण चरणार को प्राप्त कर लेगा इस प्रकार ये श्रीमद भागवत श्री दो महापुरुषों का जो मिलन है उस मिलन का यहाँ श्री चेतन चरतामृत में वर्णन किया और इस दोनों के मिलन में दो महाप्रभुओं के मिलन में अपूर्व रूप से भक्ति की और राग मार्ग की जो महिमा है उस राग मार्ग की महिमा का निरूपण किया और ये कहा कि पांडित्य अभिमान का त्याग करके राग को भावात्मा कृष्ण को भाव के द्वारा समाराधन करने का प्रयास करना चाहिए गौर हरी